श्री श्री राम कृष्ण महिमा चरणं श्रीरामकृष्णकथा नवम परछेद महिमाचरण प्रत्युपदेशध्याल नीराजन संपन्न कियतकाला पर अधर कलिकाग्रभु च भौमन नम न्यवेदयत प्रकोष्ठे महिमाचर राखालो मास्टर महाशय च हाजरा अभी एकक एक आगछति अधर भाव कीदृशोस्त श्रीरामकृष्ण शस्ने इत पश्चि हघा किंजा स हाष्यम कीदृस्टी कथम वज् अधरो भूतले सभक्त उपेष्टोस्ति श्री प्रभुस्थ वजती सकृद्र हस्त संवाहन क्रीयताधरो खट्ट उत्तर प्राण उपव्य श्री प्रभो श्रीचरण सेवा कौती श्री, श्री प्रभो महिमाचर सहन आलपति मूल विषय अहेतुकस्वरूप जानी श्रीरामकृष्ण महिमाचरण प्रति अहेतुक तया यदा साध्य तहि अत्युत भवे मुक्ति मनोप्यको्यम कि वाछा कवल्छा अश्थ प्रभु समीपे अनेके एव आगच्छन्ति बहु काम बहु काम किन्तु यदि कोपी कि वांचति कवल प्रीणयती प्रभुम एति तदा प्रभोरपी प्रीति तस्तलाद सेहेतुक ईश्वर प्रतिशं निष्काम प्रेम महिमाचरण तुषि आस्ते श्री प्रभु पुनस्थ वस्तु तव याद भाव तादृश्य वदामि महिमा महिमाचं प्रति वेदातमतेन स्वस्व निश्चे परमंता पर नवती अहंता रूपा। जलम द्विधा कुरतीव आसे अहं पृथकृथ सधौंताया व्यपगमे ब्रह्मण अपरोक्षा भव सैदे भक्ता केचन चिंत कि अहम अहमती कथम श्री प्रभु पुनः कथय अहम महिमचक्रवर्ती विद्वान्त्यहकारो विसर्जनीय विद्याहंकारो निर्दोष शंकराचार्य लोकशिषाकते विद्या हंता रक्षिता स्त्रीजन विषय अति सवधानता विना ब्रह्मज्ञानमती अतः संसारवास कठिन यवन पटुरव अंजनागारे स्थित अंगे अंजन संगो भविष्य युवतिया सह निष्का सका जाये थे परम ज्ञान क्वचि क्वचि स्वधारगमन न यथा मल दोषा यहामूत्रग तथा रेतस्त पुषोत्सर्ग न पुनः स्मर्य अर्ध सिद्धाइच्छाया मंडम क्वचिवा अश्नी हिमाचण हाष्य संसारीन नावदोषा संयासीन कठिन प्रभु श्रीरामकृष्ण संते अंतोषा सन्यासी स्त्रीजन चित्रपटम न पश्ये संसपक्षे स्त्रीलोक निक्षिप्त निष्ठा लेन सह ससी उपेश आलाप् न कुभक्त सन्हीं जितेद्रीय सन अलपेत संनिना कामिनी कांचन दयाये त्याज यथा महिला याह न पशेत तथा कांचन ऊप्यकपर्श न कुर्याक यदि वर्तन तदप्पी दोषा परगणना दुश्चिंता धनमदक्रोध इेत सन्निकर्षात सी सूर्यो दृश्यते स्म मेघेन एत्य सर्व पिहित अतो मारवाड श्रेष्ठी यदा हृदय सौप्यक स्थित अहम अवदम तदप् न सैत समीपस्थते मेघोनति भविष्य सन्यासीन अय कठिनियम कथम इति सत्यम पुनस् लोकशिषा सं यद्य स्वयं निर्लिपितेन्द्रिवती तथा लोकशिक्षा कामनी कांचन्यो एवं रूप परह क्या संगे तदव लोक साहस बोति तद काम कांचन त्याग कर्म चेषेर एशा त्याग शिक्षा यदि संनिना न दीये से तदा देनकादीनाशरलाभा संसार ऋषि शूक मच परम संसारे वास कर् शक्य यथा उधत नवीनतस्य जले निधन जनको ब्रह्म जान ल एव संसार चक्रे। जनकेन संसारवासचक्रे जनक असी दचाल्यते स्म ज्ञान से कर्मण संति अतः कवलमेक असी ज्ञान से जनक इव ज्ञानी संसारी वृक्ष से फल उपरींच फल् दश सेवनम अतिथि सर्व कर्म पारयती मातरम अवदत् मातरह शुष्क संयासी न सैम ब्रह्मज्ञानलाभान भोजन विचार अभी नवशिष्य ब्रह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानंदाभाशत शूकर्मासपर्यत चत्वार आश्रमाः योगतत्त्वं श्रीरामकृष्णश्च महिमाचरणं प्रति सामान्यतो द्विविधो योगः कर्मयोगो मनोयोगश्च कर्मणा योगः मनसा च योगः ब्रह्मचर्यं गार्हस्थ्यं वानप्रस्थं संन्यासश्च एषु प्रथमतः त्रिषु कर्म करणीयं संन्यासिनो भिक्षापात्र कर्तव्य संयासी निकर्म सचरती पर सदिव युद्ध मनसी युक्तिना जानमे मति केचन संनि न्यकर्म किंचित किसेष रक्षा लोकशिक्षा गृहस्थ अने आश्रमण यदि निष्काम कर्म, कर्म कर्त पार तदा तदाषा कर्मण योगो परमहंस यथा परसदशाया सर्व कर्म लोपो जायते। पूजा जप तर्पण संध्या एक कर्म अशा स्थित कवल मनसा योग बाह्य कर्म क्वचि क्वचि स्वेक्षा आचरती लोकशिक्षा कि स्मरण मनन प्रचल